ओ नमो भगवते पुराण ओम जयति पराशर पराश सत्यवती कमलगल्वाम तम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा परम नाम जगद्धा नमा हृदय प्रेरणया प्रवर्तिंबरा तो कुत् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवंदेहगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री रूप साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगण ली शाखाता आजा लंबितनकर्तन पित कमलायताक्ष विश्वभरपाल बंदेग्रिय कर्णावत वंदे कृष्णपरविंदयुगल यस् वक्षो प्रणीकृते विलसते स्निग्धोंगस्व काश्मीर कलशोणिपरतले कस्तूदि श्रीखंडम लहरी निर्व्याज नखचंद्रका नारायण नमस्कृत्य नरम चय नरोस्वती व्या तथो जयमु नारायणय नम नम नरो नम दिव्य नम व्यामो धर्मा नम कृष्णा वेदसे ब्राह्मणे वनस्मृत्य धर्मा वक्षे सनातनाभ्युभ्यक्ता पावनेभ्यो वैश्वे हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भक्ति सुमते रघुनाथ दासजीव मे मदया तुलसी का कामन पद्मावन तो मंगल श्री प्रेमपत्तन श्री वृंदावन धाम प्रेम नगर उसकी अपूर्व कालों को रेखांकित करते हुए पूर्व प्रसंग में यह स्थापना कर रहे थे कि जहां पर संयोग ही व्योग है अर्थात मिलन काल में भी श्री प्रियागणों को प्रेम वैचित्र दशा की प्राप्ति होती है प्यारे के अंक में विराजमान है गलबियां दिए हुए रहे परंतु ये अनुभूति हो रही है कि प्यारे हमसे कहीं दूर हैं और उस समय श्री प्रिया एकदम व्याकुल जाती है और मिलन में भी, भी वियोग के वचन कहने लगती है कह रही हैं कि अली सखी मुझे तू संभाल संभाल ले तेरे बिना अब मेरी कोई और गति नहीं है अति की गति सब हो चुकी है अब तेरे बिना नृत्य नहीं है तू मुझे संभाल ऐसे बचन श्री से कहती है। और फिर प्यारे के कंठ को ग्रहण किए हुए भी श्री स्वामी उस समय श्याम सुंदर की एक एक लीला का ध्यान करती हैं, प्यारी अरे सखी प्यारे की प्रेम रसिकता सेवा कुशलता उसका मैं क्या वर्णन और उस सोहिले की स्थिति में सोहिले का तात्पर्य है कि प्यारे के गुणों का स्मरण करके प्रिया को जो सुहा रहा है जो अच्छा लग रहा है उसका भी वर्णन करती हूं ग्रायमा और सोहिले में कहीं गायन करती है प्यारी सखीर यानी वृंदावन में कभी एक नया पुष्प खुले प्यारे दौड़ करके मेरे पास में आए मेरा हाथ पकड़ करके खींच करके ले जाए और दिखाए स्वामी जी देखो तुमने प्यारी जी देखो तुमने जो वृक्ष सींचा उसमें यह नया फूल आज पहला आया और उस फूल को लेकर के श्याम सुंदर मुझे समर्पित करा ऐसे एक एक आकाश में मेघ आए तो दौड़ करके हाथ पकड़ करके बाहर ले जाए तो हैं, बोले, आहा, देखो, आकाश में मेघ आ रहे हैं चलो अपन फुहार के बीच में कहीं भीगे चलो हिडोरा मैंने तैयार किया है उसमें आप बेराईमान हो ऐसे हर ऋतु में हर उत्सव के ऊपर हर नए दिवस के ऊपर उल्लास के अवसर पर श्याम सुंदर मेरी सेवा करते हुए ही विराजमान और विशेष रूप से यही कहें प्रिय मैं तुम्हारा हूं आप मेरी अधिराज होकर के विराजमान हो, हो। आप ही मेरी स्वामी होकर के विराजमान हो ऐसे प्रार्थना करते हुए विराजमान हो तो ये और उसी में कह रही हैं। एक पूर्व प्रसंग में नुकड़कर आए कि श्री श्याम सुंदर के साथ में जिस समय मिलन का अवसर आ रहा है उस समय अरी सखी ये लज्जा मेरा पीछा नहीं छोड़ती जैसे कोई मुंह लगी हुई सखी हर अवसर पर पास में रहती है ऐसे लज्जा भी निर्लज होकर के मेरे पास में ही सदा सदा खड़ी रहती है जैसे कोई परम स्नेहती कोई बालिका जैसे सदा साथ साथ ही लगी हुई रहती है ऐसे मिलन के उस अवसर पर भी ये लज्जा निर्लज होकर के मेरे पास में ही खड़ी रहती है और उस समय संयोग भी वियोग को तो व्योग जैसा लगने लगता तो ये पर परसों के में कह आए थे कि ये विप्रल उस समय लज्जा के साथ मेरे हृदय में ही निवास करता है लज्जा जब पास पर खड़ी हो जाती है तो विप्रलम्ब मुझे वियोग विप्रलम्ब की मुझे प्राप्ति हो जाती है और उस वियोग में व्याकल होकर के विराजमान हो आगे कह रहे हैं एक इसी में एक दृष्टान्त और दे रहे हैं ये श्लोक संख्या इक्यासी है एक सौ सैतालीस लभंते विभ्रम सर्वा सुभ्रमा प्रिय संघ में आभिर्यो भाव बिहान सर्वाभ्रवा सभी शुभ्रम मानी सुंदर भों वाली मानी सुंदरियां सभी सुंदरिया लभंते विभ्रम उनमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है विभ्रम दशा को वे प्राप्त कर लेती है माना कि सभी सुंदरिया विभ्रम दशा को प्राप्त कर लेती हैं मिलन के समय सबको विभ्रम की प्राप्ति हो जाती है विभ्रम एक अलग प्रकार का भाव भी है कि बल्लभ प्राप्त वेलायम मदनावेश संभ्रमा विभ्रमो हार माल्य आदि भूषा स्थान विपर्य जहां पर हार माल्य इत्यादि आभूषण के स्थानों का भी विपर्य प्राप्त हो जाए पहनने के वस्त्र तो ओढ़ ओढ़ने के वस्त्र तो पहनने गले का हार कमर में बांध लें कमर की कोदली गले में पहन लें भुजाओं के बाजूबंद चरणों में बांध नूपुर की जगह नूपुर को भुजाओं में बांध ले। ऐसा जो दशा है उस दशा का नाम विभ्रम भाव है अथवा विभ्रम का तात्पर्य है कि जहां मिलन में भी प्यारे का भ्रम प्राप्त हो जाए का भ्रम प्राप्त हो जाए, तो माना सभी सुभ्रुवा सभी सुंदरियां सुभ्रुव कहने का मतलब है जिनकी भौएं बड़ी सुंदर होकर के विराजमान है ऐसी सभी सुंदरियां लभनते विभ्रम उनको भ्रम की प्राप्ति हो जाती है प्रिय संघ में प्यारे के साथ में मिलन प्राप्त करते समय उनको भ्रम की प्राप्ति हो जाती है परंतु तो, इन आभिरियों की बात को क्या कहा जाए इन गोपियों की, दोप्य। की बात को क्या कहा जाए आभिरी माने गोपी इन गोपियों की बात को क्या कहा जाए आभिर जाति में जिन्होंने जन्म लिया है गोप जाति में जिन्होंने जन्म लिया है भाभी में भी एकदम व्यापल हो जाती है कि हाय प्यारी का मिलन तो हो रहा है पर तो आगे कहीं बिर नहीं हो जाए तो इस कारण ये भ्रमित हो जाती है तो लवनते विभ्रम सर्वा सुभ्रवह प्रिय संगमे प्रिय संगमे माने प्यारे के साथ मिलन करते समय सर्वा सुब्रव सभी सुंदरिया विभ्रमम लवनते उनको कुछ न कुछ भ्रम की प्राप्ति हो जाती है और मिलन में बाधा न पड़ जाए इस बात का भय भी रहता है परंतु इन अभिरी ब्रज का तो कहना ही क्या माने द्वारका में भी ऐसा होता है महेशी गीत में जैसे परंतु इन गोपियों का तो कहना ही क्या भुषम आभिर व्यस्त भूषम भावी बिर बिरल से अत्यंत भयभी तो इनका तो कहना ही क्या भाभी माने भविष्य में आने वाले विरहानल से ये एकदम व्याकुल हो जाती है श्री भरतमुनि भी यही कहते हैं कि योगे प्रिया चतुवृति ही वियोगम के प्रेम का एक ऐसा स्वभाव है संयोग का कि उस संयोग के भीतर भी वियोग कहीं न कहीं छिपा रहता है तो योगे प्रिया चतुवृत्ति ही मिलन के समय भी प्रिया की जो चित्रवृत्ति है वह वियोगम उपलात वियोग का ही उप करती है संयोग के समय प्रिया की चित्रवृति कहीं वियोग का ही लालन करती हुई बिरा होती है अर्थात संयोग के भीतर वियोग छिपा रहता है यह वियोग कहीं तो आभास के रूप में छिपा रहता है कभी उत्कंठा के रूप में उत्कंठा अभी तो और मिलना है अभी तो और मिलना है ये उत्कंठा है अथवा ये भाव के कहीं प्यारे मिल रहे हैं कहीं मिलन में बाधा नहीं पड़ जाए ये मुझे छोड़कर के नहीं चले जाए ये भी हो हो सकता है। तो भी भी भी भी सकता है है दोनों ही प्रकार का अधिक प्रेम को प्राप्त करने की उत्कंठा और प्यारे छोड़ न जाए इसकी आशंका उत्कंठा और आशंका इन दोनों में कहीं कहीं व्योग दोनों के माध्यम से फलता है तो योग है प्रिया चित्रवृत्ति ही योग में भी प्रिया के मन की चित्रवृत्ति का पालन पोषण करते हुए दिखती है इसीलिए सूत्र आहो प्रेम श्री भक्ति सूत्र में दो भक्ति सूत्र बड़े प्रसिद्ध हैं एक नारद भक्ति सूत्र और एक शांडल्य भक्ति सूत्र सूत्र इनमें भक्ति के विभिन्न लक्षणों का और भक्ति के विभिन्न अनुभावों का इन दोनों ग्रंथों में वर्णन किया गया है तो सूत्र सूत्रकृत शांडिल्य ऋषि ने प्रेम के स्वरूप का वर्णन करते हुए ये कहा कि प्रेम वही है जिसमें विरह छुपा हुआ हो उत्कंठा छुपी हो यदि उत्कंठा शांत हो जाए तो वह प्रेम नहीं है वह तो काम है परंतु जिसमें उत्कंठा बनी रहे उसी का नाम प्रेम ये शांडिल मुनि ने शांडिल भक्ति सूत्रों में इस बात को कहीं कहा तो जहां पर संयोग में भी व्ययोग अब ये संयोग में व्ययोग जैसे अभी अभी स्पष्ट किया था दो कारणों से हो सकता है एक तो मुझे और प्यारे का प्रीति मिले प्यारे की और सेवा करने का अवसर मिले इस उत्कंठा में हो सकता है और हाय ये जो सुविधा मिली है सुख मिला है ये कहीं बाधित न हो जाए इस उत्कंठा में भी ये भी उत्कंठा कहीं व्याप्त है तो इस चिंता में तो उत्कंठा और चिंता इन दोनों के कारण बना रहता है ऐसा शांडिल मुनि ने कहा इसलिए ये श्लोक इस तो बड़े स्पष्ट हैं, इनकी व्याख्या करने के फिर आगे स्पष्ट नहीं है बड़े आ, भाषा बड़ी प्रसन्न भाषा यहाँ पर दिख रही है बड़े प्रसाद गुण वह यहाँ पर प्राप्त हो रहा है काव्य के गुणों में एक गुण प्रसाद नामक जो गुण है उसकी बड़ी महिमा का गायन किया गया जहां पर सरलता से भाव कहीं श्रोता के हृदय में पहुंच जाए उसको प्रसाद गुण कहते हैं। और ऐसी भाषा को प्रसन्न भाषा कहती हैं, जहां पर कठिनाई से विचार करने के बाद में जोड़ तोड़ लगाने के बाद में संधि विग्रह करने के बाद में फिर कोई बात समझ में आए उसको गौड़ी शैली कहते हैं माने गौड़ मुख्य रूप से वो न होकर के गौण रूप से किसी प्रकार से बात को तो प्रसाद शैली और प्रसाद का नाम है वैधर्मी शैली वैधर्वी शैली का गोणा है प्रसन्न गोण और गौणी शनि का नाम है जहां पर कठिन लंबे समास हो और व्याकरण का प्रयोग करके व्याकरण के ज्ञान का प्रयोग करके संधि विग्रह करके जहां किसी शब्द के अर्थ को समझा जाए वहां होती है गौणी शैली और जिसमें अलंकरण बहुत ज्यादा हो सजावट बहुत ज्यादा हो उसका नाम है पांचाली शेली ये तीन शैली है वैदर्मी गौणी और पांचाली शैली बिल्कुल सीधे सीधे रस की बात को प्रस्तुत कर देना शैली का तात्पर्य है जहां पंडितई दिखाते हुए समासो का प्रयोग करते हुए कठिन लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हुए व्याकरण का प्रयोग करते हुए कठिन रूप में केवल बुद्धिजन विद्वान जन ही जिसके भाव को समझ सके उसका तात्पर्य हुआ जहां शब्दों का जाल बहुत ज्यादा हो और अर्थ उसके भीतर गौण में छपा हुआ हो उसका नाम है गौड़ी शैली और ये प्रायः बंगाल और दक्षिण देश में ये शैली बहुत ज्यादा प्राप्त हुई इसलिए उसको गौड़ी शैली कहा गौड़ी देश में वो शैली प्राप्त हुई और एक शैली है जिसमें अलंकरण बहुत ज्यादा किए जाए अलंकार जिसमें बहुत ज्यादा प्राप्त हो उसका नाम है पांचाली शैली व्यवहार में भी देखा जाता है कि पंजाब में अभी भी कहीं फैशन की प्रवृत्ति ज्यादा है अलंकरण की प्रवृत्ति ज्यादा है तो पांचाली शैली हो गई जो देसी आदमी है उसको साल-साल ढंग से जैसा है वैसा ही निकल जाए तो हो गई विदर्भ देश की जो शैली है वो हो कहीं और गौरी शैली में कहीं अपनी पंडित पंड़त पाण्डित को प्रकट करते हुए कहीं बात को प्रस्तुत किया जाए तो वो गौरी शैली तो कहीं लोग में भी वह प्रवृत्तियां ये प्रवृत्तियां कहीं प्राप्त होती है तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जहाँ पर मिलन जो है वो मिलन में भी बेहती अनुभूति हो उसका नाम प्रेम संज्ञा और ये स्पष्ट स्पष्ट अर्थव एवं दोनों श्लोक बड़े स्पष्ट अर्थ वाले हैं जहां वैधर्वी रीति में प्रसन्न भाषा में इन बातों को कह दिया गया है हाँ तो वैधर्वी बौड़ी और पांचाल ये तीन शेणी अब मरणम एवं जीवन प्रेम नगर की एक दूसरी विशेषता दिखाते हैं कि जहां पर मरण ही जीवन है में मरण का तात्पर्य वास्तव में मृत्यु नहीं है मृत्यु की कामना करना भी मरण दशा कहलाता है दस जहां स्मृति गुण कथनोदेग प्रमाग उन्माद संजय अभिलाष अनुचिंतन मरण ये जो दस दशाएं वर्णन की गई मरण का तात्पर्य मृत्यु ही नहीं बल्कि मृत्यु की कामना यह भी मरण दशा है यदि मृत्यु हो जाएगी तो मिलन की संभावना समाप्त तो हो जाएगी संभावना समाप्त तो हो जाएगी तो करुण रस हो जाएगा फिर तो रस नहीं रहेगा व्योग श्रृंगार में और करुण रस में अंतर यही है कि करोण रस वहां होता है जहां व्योग होने पर दोबारा मिलन की संभावना न रहे उसका नाम है एथॉस कर्ण रस और जहां विरह होने पर भी व्योग होने पर भी मिलन की संभावना बनी रहे वहां पर व्योग श्रृंगार होता है दोनों के अनुभव एक सी है चेष्टाएं दोनों में एक सी है व्योग में भी व्योग श्रृंगार में भी और करुण रस में भी प्रलाप तो, व्याकुल होना गीत गाना, व्याल होना श्रृंगार का क्या कर देना ये सारी चेष्टा है और करुण में दोनों रसों में समान है एक में आशा बनी रहती है एक में आशा समाप्त हो जाती है तो मरणम एवं जीवन यहाँ पर मृत्यु ही जीवन है इसको दिखा रहे हैं कि तत्ता भार्य भगवंतम यथाश्रुतम हृदय जोशम हृदोम गुप्त विज देहम तर्माम कर्मानुबंधना ये श्याम सुंदर कभी यम गोपियों के वस्त्रों का हरण करने के बाद में गैया चराते चराते यमदा जी के किनारे किनारे आप पढ़ारे हैं भद्रोक पर यमदा जी किनारे भद्रोक तो वहां पर जहां मथुरा के जो ब्राह्मण है ब्राह्मण वे यज्ञ कर रहे थे वहां पर पधारे। और श्री श्याम सुंदर में से श्याम सुंदर उस समय सारे सखाओं से कह रहे हैं बोले आ भैया यमुना पुलिंग के ये घने वृक्ष कितने सुंदर दिख रहे हैं हम लोग यमुना जी के किनारे किनारे आ गए इसलिए हमको धूप का पता ही नहीं लगा इस समय गर्मी लगातु है धूप बड़ी तो तेज है तो की छाया छाया में होकर के आ गए। आहा इन का जीवन परम परम धन्य जो ताप को स्वयं सहन कर लेते हैं और जो जाने वाले हैं पथिक गर, उनको शीतलता प्रदान करते हैं ये अपनी छाया से अपने फल और अपने पुष्पों के द्वारा सबके चित्त को आनंदित करते हैं आह ये वृक्ष परोपकारी है इनकी परोपकार को देख करके मैं आनंदित हूं ये वृक्ष परम परम धन्य जीवन है सारे सखा बोले बोले अरे भैया ये